ओम सहना वो सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त मिषा वह ओ शांति योग दर्शन की बावनवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है पीछे समापत्तियों के अभ्यास के बाद एक विशेष अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति और वह अध्यात्म प्रसाद हमारी प्रज्ञा को रितम बनाता है और वह रितम प्रज्ञा कुछ विशेषता लिए हुए है उस विशेषता का वर्णन उनचासवें सूत्र में कल प्रारंभ किया था कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा इन दोनों की अपेक्षा इन दोनों से अन्य विषया अन्य विषय वाली होती है अब यहां विषय शब्द को इधर भी जोड़ेंगे कि श्रुत प्रज्ञा का विषय अनुमान प्रज्ञा का विषय और इसका कौन सा हो गया अन्य विषय तो स्पष्ट हुआ कि श्रुत ज्ञान शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अर्थात शब्द प्रमाण का जो विषय रहता है वो विषय इसका बिल्कुल भी नहीं है इसका बिल्कुल नहीं है अत्यंत भिन्नता है ऐसे ही अनुमान प्रमाण का जो विषय होता है वह भी इसका नहीं है दोनों से अतिरिक्त भिन्न क्यों है कि विशेषार्थ इसका जो अर्थ है ये विशेष है उनसे बिल्कुल अलग है ये और अलग होने में दो बातें हो सकती हैं कि जैसे कोई उत्तम कोटि का ए, मध्यम कोटि का मनुष्य है कोई और मध्यम कोटि का मनुष्य तो उससे उत्तम कोटि का मनुष्य और एक निम्न कोटि का मनुष्य दोनों से भिन्न है कि नहीं है मध्यम कोटि के मनुष्य से निम्न कोटि का मनुष्य भी भिन्न है और उत्तम कोटि का मनुष्य भी भिन्न है तो विशेष यह भी है विशेष वह भी है विशेष का अर्थ क्या उससे पृथक है बस उस जैसा नहीं है तो यहां विशेष का अर्थ उस तरह से नहीं लेंगे यहां उत्तमता की दृष्टि से क्योंकि जो ज्ञान इससे होता है हो सकता है वह ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं हो सकता लेकिन मध्यम कोटि निम्न कोटि का मनुष्य जिस स्तर से निकला है आगे पहुंचा है और मध्यम कोटि का बना है तो वो तो वहां से निकला है तब जाके मध्यम कोटि का बना है और उसको पता है कि निम्न कोटि के मनुष्य कैसे होते हैं लेकिन यहां जो इस प्रज्ञा का का जो विषय है ये उनसे विशिष्ट है और उनके द्वारा उनमें यह क्षमता ही नहीं है कि इस रितंभरा प्रज्ञा वाले विषय का वो ज्ञान करा पाए तो ये इसकी उत्कृष्टता है और यही इसकी विशेषता है ऐसे इसमें समास विषय यहा है विषय जिसका ये तो हो गया विशेषण रितंभरा का अन्य विषय वाली हम लोग हिंदी वाली वाला बोल देते हैं ना तो इसी बहुरी समाज में ही बोलते हैं प्राय करके जहां भी बहुरी समाज का प्रयोग करते हैं हिंदी में उसका अर्थ करेंगे तो वाली वाला करके ऐसे अर्थ करते हैं बुद्ध तो तो ज्ञान है, है। वही है जो प्रत्यक्ष है वही विषय है क्योंकि रितंबरा क्या है ये हमने पीछे समापत्तियों में जो किया है कार्य वो क्या किया था समापत्ति में क्या हुआ था प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वही ज्ञान है उसी को ज्ञान बोलते हैं उसी का नाम प्रज्ञा है प्रज्ञा क्या है प्रकृष्ट ज्ञान वो प्रकृष्ट ज्ञान कब हुआ था तो समाधि में।, में जो प्रकृष्ट ज्ञान हुआ उसका नाम था समापत्ति समापत्ति कोई अवस्था का नाम नहीं था समापत्ति सम्यक आपत्ति प्राप्ति हो गई वही प्रत्यक्ष है उसी को प्रज्ञा शब्द से कहा लेकिन प्रज्ञा के साथ में एक उपाधि और लगा दी कि ये प्रज्ञा है कैसी ये रितम भरा है ये अन भरा नहीं है अब इससे एक बात और भी निकलेगी कि अन्य जो प्रमाण होते हैं तो है वो भी रित वाले लेकिन उनसे इसका विषय पृथक है इसका इसीलिए पृथक मान जाएगा ये आत्मा परमात्मा को लेकर के हाँ, वो भाषण बताएंगे आगे कि इसके विषय क्या बनते हैं और क्यों इसको विशेष कहा गया है और क्योंकि हम व्यवहार में देखते हैं तो जब प्रमाणों की चर्चा होती है तो शब्द प्रमाण यदि किसी का मिल गया और न्याय में भी आपने पढ़ाई था न्याय में वहां क्या आया था कि प्रत्यक्ष भी कभी कभी नहीं अनुमान की बात थी कि जो अनुमान श्रुत और प्रत्यक्ष शब्द और प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा हो वो अनुमान भी अनुमान नहीं है हाँ एक उदाहरण आया था हाँ, वो पहले ही ये न्याय में वो दिखाया था आपने अनुमान का कोई एक उदाहरण परमात्मा की के विषय उदाहरण आपने दिया हाँ वही सर्वजेता की बात हाँ, थी सर्वजेता की परमात्मा आ, एक है, सर... करता है हाँ परमात्मा करता है कुंभकार के समान हाँ कुंभकार का दृष्टांत दिया गया परमात्मा अनित्य है है कुंभकार का तो दृष्टांत दिया हुआ है जैसे कुंभकार पर हाँ कर्ता होने से हम्म करता होने से जैसे कुंभकार कुंभकार का दृष्टान्त दिया गया था परमात्मा एक है एक परमात्मा एक देशी है, है कर्ता होने, होने से जैसे, जैसे कुंभकार इस तरह की चर्चा वहां थी तो वहां यही कहा था कि जो अनुमान प्रमाण शब्द से विपरीत जा रहा हो या प्रत्यक्ष से विपरीत जा रहा जा हो तो वहां हमने शब्द को एक प्रबल प्रमाण माना शब्द प्रमाण को अधिक महत्व दिया लेकिन ये जो रितंबरा है ये सबसे आगे निकल जाती है अब एक व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा के आनंद का साक्षात्कार कर रहा है और एक व्यक्ति शब्द प्रमाण के माध्यम से ऋषियों के दिए वर्णन पढ़ पढ़ करके उपनिषदों के द्वारा उस आनंद का आनंद के विषय में जान रहा है एक प्रत्यक्ष कर रहा है असंप्रज्ञात में आ, ये, ये ये सब दिखाएंगे तो क्या अंतर है दोनों में जो प्रत्यक्ष कर रहा है उसको है आवश्यकता तो क्या है बाद में देखे देखे सकता है। है। तो उससे मिलान करेगा उससे उसका मिलान नहीं अगर उसके विरुद्ध जा रहा है वो उसके विरुद्ध जा रहा है जो उसने प्रत्यक्ष किया है उसके विरुद्ध अगर कोई अर्थ कर रहा है भाष्यकार कर रहा है कोई भी कर रहा है वो मान्य नहीं होगा मैंने इस प्रत्यक्ष किया है प्रत्यक्ष भोगा है ये कुछ वर्णन और से लिखा है ये लेकिन शब्द प्रमाण की यदि अपना अनुभव महर्षि दयानंद ने ये जो पुस्तकें थी हठ प्रदीपिका आदि और सारी तो इन पुस्तकों को पढ़ा था पहले और बाद में जो है उन्होंने वो शब्द निकाल करके उसमें से जल में से उसका चीर करके वो परीक्षण किया तो ये परीक्षण क्या है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के आधार पर उन्होंने सारे वो फेल कर दिए सब जितना वर्णन था उसमें वो देखा उन्होंने बस उसमें था ही नहीं सूक्ष्म ये ऐसा है वैसा है वैसा जैसा था वैसा उन्होंने देखा और नहीं निकला चक्र तो तो तो सब ग्रंथ त्याग दिए वो सब त्याग <coughs> तो भाष्य देखिए कि श्रुतम आगम विज्ञानम पहले श्रुत का अर्थ किया कि श्रुत किसे कहा हमने सूत्र में आगम विज्ञानम स्पष्ट हो गया ना आगम विज्ञान इसमें जो प्रत्यक्ष तो देख, नहीं। नहीं तालमेल हो रहा है तो अपना अनुभव को उचित नहीं, नहीं शब्द प्रमाण और अनुभव यदि दोनों में तालमेल नहीं मिल रहा है तो यदि शब्द प्रमाण आप है और सर्व सबसे बड़ा आप तो या तो हम उसका अर्थ ठीक नहीं समझ पा रहे हैं रिश्यों का हाँ। और अगर हमारा आप तो ही संदिग्ध है कोई हमने आप तो कह तो दिया है लेकिन वो भी परीक्षण कोटी में है अभी तो फिर उसकी व्याख्या को हम बदलेंगे वो व्याख्या नहीं मानी जाएगी उसकी मतलब अनुभव को हाँ वो सबसे प्रबल है क्योंकि ये इसमें इसीलिए रितम शब्द जोड़ा है ये ये रितम भरा है ये यहां रित है अन यहां तक कह दिया गंध तक नहीं है उसकी जो अनुभव को उसको समझ ही नहीं पाते हैं ढंग से कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा अनुभव हुआ है किसी प्रकार का हम समझ बैठे कुछ और लेकिन यहाँ जो इस स्तर पर आया है योगी सारे अष्टांग योग का पालन करते करते तो वो इस स्तर का नहीं है ये बहुत उच्च कोटि का प्रत्यक्ष है ये कई बार गुरु हमारी प्रक्रिया अगर सही नहीं होती है करने की तो फिर हमारा प्रैक्टिकल जो अनुभव आएगा वो भी सही नहीं होगा हाँ तो प्रक्रिया को शुद्ध करने के सारे उपाय पहले बता दिए गए हैं सब यहाँ उसी उपाय से उसी विधि से आगे बढ़ा है वो प्रक्रिया को शुद्ध करते करते यहाँ तक पहुंचा है गुरु जी एक आयुर्वेदिक अनुभव मैं बता दूंगी भैसे से अपना उन्हें प्रमाणिक ग्रंथ जाता है उसके हर योग प्रमाणिक है तो जब मैं आयुर्विद पढ़ा था गुरुजी से तो उसमें लिखा है कि हल्दी और आग का दूध मिला करके उपटन तैयार करके चेहरे पे लगाया जाए तो वो कालीमा को चेहरे को दूर करके झाइया फाइया सब कुछ मुहासे वहां से दमकता हुआ चेहरा हो जाता है तो मैंने उसका प्रयोग किया गुरु के निर्देशन में तो तीसरे दिन होते होते मैं बिल्कुल अंधा हो गया बिल्कुल दिखाई नहीं देता था अंगुल अभी नहीं दिखाई देती थी गुरु तो गुरुजी ने उसको जो है मुझे बताया उसका है का दूध चल गया तो भू बिगराज जो होता है उसका एक दूर तोड़ करके और पीसवा करके उसकी गिलास पी लो तो शाम तक दिखाई भी कितने लग जाएगा यही खुराक लाभ कर जाता है देता तो तो मुझे मुझे मुझे दूसरे से तोड़वा दिखाई नहीं के बैठा था, उन्होंने पिलवाया दो खुराक मेरा ठीक हो गया तब तेना पता क्या तुमने कल दी की तुमने भैसरथ रन्दावली का वहां तो नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा लेकिन भैसत रत्नावली के साथ साथ आपका गुण तुन धर्म तुमको निगंटू से देखना चाहिए था आंख का तो आंख जहर है आंख के लिए नुकसानदायक है तो उठन आग को जो है आंख चे के आँखा करके करना चाहिए था आपने पूरी पे था। पूरे चेहरे पर लगाया हमने नहीं हमने वे नहीं दिया आंख जहर होता है तो ये हमारे प्रैक्टिकल में दोष था अब हम कहते हैं भसरत रत्नावली का जो है वो गलत तो वो बात हाँ तो वो बात यहाँ योग में इसलिए नहीं घटेगी क्योंकि यहाँ जो है सारी विधि विधि पूर्वक यहाँ तक योगी पहुंचा है साधना करते करते और स्थूल भूतों से लेकर के प्रत्यक्ष करते करते और अंदर और अंदर और अंदर तो ये एक विधि है ये हाँ। ये प्रक्रिया है इसलिए यहाँ पर दम्भरा की उपाधि उसकी प्रज्ञा को दी गई है प्रक्रिया ऐसे कोई ऐसे योग बहुत सारे गुरु जीते हैं तो उनका प्रतिमा नहीं हमारे साथ फिट बैठेगा उनकी प्रक्रिया ही गलत है तो श्रुतम आगम विज्ञानम तत् सामान्य विषय स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि आगम विज्ञान ये जो शब्द प्रमाण है आगम प्रमाण है ये केवल सामान्य विषय वाला ही होता है सामान्य विषय क्यों होता है सामान्य विषय वाला तो आगे उसका उत्तर भी दिया कि नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधा तुम आगम प्रमाण के द्वारा विशेष को कहा ही नहीं जा सकता आगम प्रमाण में आगम में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि विशेष को कह पाए क्योंकि विशेष हम जैसे उदाहरण ले लें एक कि मान लीजिए कोई गुलाब का फूल है अब गुलाब के फूल को समक्ष रखा नहीं गया है अभी और किसी को बच्चे को समझा रहे हैं हम उसके लिए आपते हैं बच्चे के लिए क्योंकि हमने वो प्रत्यक्ष किया हुआ है जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है वो आप है तो हम आप बन करके अब बच्चे को समझा रहे हैं पुष्प नहीं है सामने अब गुलाब के पुष्प को समझा रहे हैं उसमें क्या रंग है ये दिखा रहे हैं पंखुड़ियों का आकार कैसा होता है ये बता रहे हैं उसकी संरचना समझा रहे हैं शब्दों से घंटों बीत गए समझाते समझाते और एक बार उसको गुलाब दिखाया पुष्प ही अब कितना अंतर है? बहुत अंतर आ जाता है क्योंकि वो चित्र गुलाब के पुष्प का उसके मस्तिष्क में बनेगा ही नहीं आप कितनी ही व्याख्या क्यों ना करते रहिए तो वो जो विशेष ज्ञान हुआ उसको पुष्प देख करके प्रत्यक्ष करके तो वह विशेष आगम के द्वारा शक्य नहीं है वो संभव नहीं है आगम की सामर्थ्य इतनी ही है इससे कोई आगम का आगम की निंदा नहीं है ये सामर्थ्य ही उतनी निंदा क्या है इसमें तो यही कहा कि नहीं आग मैंने शक्यो विशेषो विधा अब इस वाक्य को लेकर के कोई शास्त्रों की निंदा ही करने लगे कि देखो शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आगम जो है ये तो विशेषो कह नहीं पाते हैं इसीलिए हम शास्त्र नहीं पढ़ते है। आगम है। हैं आगम के तरफ परिकल्पना शुरू हो सकती है तो हो सकता है ये इस प्रकार इस प्रकार हो सकता है हाँ तो परिकल्पना चीज अलग होती है यहाँ तो प्रत्यक्ष की बात हो रही है ना उसका उसका ज्ञान तो नहीं हो सकता उससे तो इस वाक्य को लेकर के बहुत से व्यक्ति शास्त्रों की निंदा करते हैं और वे कहते हैं देखो शास्त्र स्वयं ही बता रहे हैं ये कि हमारी क्षमता है कितनी इसलिए हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं हम अपने प्रत्यक्ष में लगे हुए हैं जीज़े जीज़े <laughs> लेकिन वो वाक्य भूल जाएंगे स्वाध्य स्वाध्याय सहायता करेंगे प्रारंभ में जैसे परमात्मा के विषय में वेद मंत्र जो परमात्मा की व्याख्या करता गुरु जी उससे ये तो चला गया कि परमात्मा निराकार है आनंद स्वरूप है सचिव कमी को परिभाषा कर ली बेल में लिखा हुआ है लेकिन अब उसको जब तक हम प्रैक्टिकल एक अलग ज्ञान है ये तो इतना दिया। आ, तो क्यों है। पड़ी आवश्यकता प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल की क्योंकि न ही विशेषो अविधा यही बात लगेगी बढ़ाएंगे बातो आवात जब गुरु जी मंत्र है जो है तो वाही वो तो वो इतने से तो बात किस प्रक्रिया से ये तो का है। तो जब यहाँ कहा है के आगम के द्वारा विशेष कहा ही नहीं जा सकता तो यहाँ भी प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने कस्मात ये आपने किस आधार पर कहा है कि आगम के द्वारा विशेष नहीं कहा जा सकता उत्तर दिया नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द विशेषेण सह विशेष के साथ सह योग मित्र तृतीया मान लेंगे विशेष के साथ नहीं शब्द कृत यस्य कर दिया गया है संकेत जिसका हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो किस आधार पर जानते हैं कि उस पदार्थ के साथ कोई ना कोई शब्द जोड़ दिया गया ठीक है हमें उससे ज्ञान हो गया इसलिए सांकेतिक कहा गया इसको सामयिक आया था ना पीछे शब्द तो सांकेतिक सामयिक ये शब्द होते हैं लेकिन वो संकेत चाहे कितने भी संकेत क्यों ना किए जाए लेकिन वह संकेत तो विशेष के साथ नहीं हो सकता विशेष के साथ संकेत नहीं हो सकता अब केले की मिठास के लिए आप केला तो बोल दिया ठीक है केला से हम आकृति फल जो है उसकी वो ले लिया हमने समझ गए लेकिन केले केले के साथ जैसे हमने केला शब्द कदली फल शब्द सांकेतिक जोड़ दिया संकेत से जोड़ दिया अब मिठास के साथ भी जोड़ो मिठास के साथ मैंने मेरा तात्पर्य मिठास शब्द नहीं जो हम अनुभूति करते हैं उसकी मिठास, मिठास की, की उसके साथ भी संकेत जोड़ो शब्द का और शब्द अर्थ का ज्ञान कराता है सीधी सी बात है वो बात ध्यान में रख करके चलना शब्द अर्थ का ज्ञान कराता है अर्थ का बोधक होता है तो जैसे वो केला जो फल है उसके अर्थ का बोधक केला शब्द हमने सुन लिया अब मिठास के साथ भी यदि कोई शब्द जुड़ जाए तो उस शब्द को सुनकर के मिठास भी आनी चाहिए अब जोड़ो मिठास के साथ कोई शब्द उसकी मिठास को कहने वाला कोई शब्द लाओ अब सत्यपति जी लाएंगे थोड़ी देर में ये वो मिठास मिठास के लिए है? जो के है। हाँ उसके साथ कोई शब्द जोड़िए आप तो नहीं हो जाएगा ना तो वही कह रहे हैं कि अब वो, वो क्या है वो मिठास विशेष है आए, दे दे बस वही विशेष है वही विशेष है तो नहीं विशेषण विशेषेण नहीं विशेषण कृत संकेत हा, शब्द विशेष तो के साथ में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो संकेतित कर दिया गया हो तो ये यहीं तक सीमा है बस इसकी शब्द प्रमाण की आगम प्रमाण की ठीक यही अवस्था अनुमान की है तो कहा तथा अनुमानम सामान्य विषय एवं अनुमान भी ऐसा ही है अनुमान भी सामान्य विषय वाला होता है पहले आगम को बताया सामान्य विषय वाला और यह भी सामान्य विषय वाला होता है जैसे उदाहरण दिया कि यत्र प्राप्त तत्र गति ही जहां जहां जहां किसी वस्तु की प्राप्ति हुई प्राप्ति हुई का तात्पर्य पहले नहीं थी वहां प्राप्ति हुई है तो जहां प्राप्ति हुई है और पहले नहीं थी तो क्या अनुमान से जाना तत्र गति ही यहां पर गति हुई है यही जानते हैं हम और जबकि हमने गति देखी नहीं थी उसका उस वस्तु का यहां आना हमारे सामने नहीं हुआ लेकिन हमने पता कर लिया कि गति हुई है और यत्र अप्राप्ति ही जहां प्राप्ति नहीं है तत्र न गति ही वहां गति नहीं है अब वहां गति नहीं है कार्थेनिक और कहीं गति न हो उसकी वहां नहीं है गति वहां प्राप्त नहीं है तो इति युक्तम ऐसा कहा गया है तो इस तरह से हमने गति के विषय में यहां इस अनुमान से क्या जानना अनुमान प्रमाण ज्ञान कराता है क्या जान कराया इसने गति का गति का ही ज्ञान कराया लेकिन यह गति का ज्ञान अब यहां देखना है ये कैसा है ये विशेष है कि सामान्य है अगर विशेष होता अर्थात इस ज्ञान से जो गति का ज्ञान हुआ हमें क्या इस ज्ञान में इस ज्ञान को प्राप्त करके हम ये बता पाएंगे कि उस वस्तु ने गति जैसे कोई मनुष्य यहां पर आया और हमें गति का ज्ञान तो हो गया क्या हम ये बता पाएंगे कितने कदम चले थे इसने वाहन से आया पैदल आया कैसे आया ये सारी पता लग जाएगा केवल गति सामान्य का पता लगा विशेष का नहीं तो इसीलिए वहा न्याय दर्शन में दिया है कि अनुमान प्रमाण अपना जब उसका उपसंहार होता है तो उपसंहार किस बिंदु पर जाकर के होता है सामान्य पर जाकर के बस सामान्य पर जाकर उसका उपसंहार हो जाएगा अनुमान चरितार्थ हो गए यही तक उसकी सीमा है और यही बात यहां भी है देखो अनुमानेन च सामान्य उपसंघार अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से ही उपसंहार होता है विशेष ज्ञान ये भी नहीं कराता अब दोनों में ये क्षमता नहीं है आगम में और अनुमान में कि यह विशेष ज्ञान करा पाए इसलिए फिर अंत में निष्कर्ष दिया कि तस्मात श्रुतानुमान विषयों न विशेष कश्चित अस्थि श्रुत और अनुमान का विषय श्रुत और अनुमान का विषय विशे, विशेष नहीं होता है कोई भी और तंभरा कैसी है ये विशेषार्थत्वात तो अन्य विषया ये विशेष अर्थ वाली है यहां तो घोषणा कर दी इन्होंने पूरी क्या माने नहीं वास्तविक आपने जो सुना तो सुन करके आप कृतार्थ हो गए अब कुछ करना तो नहीं है शेष हाँ, कृतार्थ ये तो ये इतना हो आप कुछ करेंगे तो नहीं कुछ करना तो शेष नहीं है आपको आपको फिर भी कुछ करना शेष रह गया अच्छा अब इधर आ जाओ समाधि में प्रत्यक्ष करने के बाद प्रतंभरा की स्थिति जो आपकी प्रज्ञा की बन चुकी है इसके बाद अब उस विषय से संबद्ध कुछ और शेष है आपके लिए क्या अब कुछ नहीं है तो बस यही विशेष है जहां जाकर के हमारा उस विषय से संबद्ध जो भी कार्य है वो समाप्त हो जाए उसे कहते हैं विशेष तो तो समाधि वाली तो बड़ी ऊंची स्थिति है अगर समान चीज ले ले हम जैसे कोई फली कोई विशेष रूप से कोई पहाड़ी फल जो हम नहीं खाए उसके बारे में खूब सुने हो ऐसा मिठास होती है ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे तृप्ति होती है ऐसे खाने इतनी भूग मिल जाती वगैरह वगैरह खूब सुने तो जिज्ञासा रह जाएगी कि खा के देखें तो अगले खा ले तो स्वता फिर कहने की जरूरत नहीं है कितने कि तो और ये जिज्ञास का बिंदु जहाँ जीव अपना स्वयं ही साक्षात्कार कर लेता है अब वहां तक ये बात पहुंची की अब वहां भी कुछ नहीं रहा करने को अब अब वहां भी कुछ भी करने को नहीं है अब सब काम पूरा हो गया तो फिर सूत्र दिया कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष अब उसे भी हट गए हम यदि कहीं उलझे हुए हैं हम यदि कहीं उलझे हुए हैं और ये लग रहा है कि अभी कुछ करने को शेष है तो इसका अर्थ अभी विशेष प्राप्त नहीं हुआ और विशेष प्राप्त नहीं हुआ है इसका अर्थ अभी हमारी प्रज्ञा रितंबरा नहीं बनी है तो रितम बनाना है इसको मुझे भरा प्रज्ञा भोज है जाएगी तो हम मतलब है कि शरीर को और आत्मा को अपने आप को अलग अलग, अलग प्रत्यक्ष हो जाएगा प्रत्यक्ष तो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि तो वास्तव में जैसे कहते हैं ना कि गीता में भी आया आत्मा गलाया नहीं जा सकता काटा सुखाया नहीं जा सकता तभी हमारा तात्विक ज्ञान नहीं ये है शाब्दिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है <coughs> तो यथार्थ तो हो जाएगा फिर हमें आवश्यकता केवल शरीर के पोषण चलाने के लिए रह जाएगी और शरीर के भरण पोषण के लिए आवश्यकता बहुत थोड़ी सी होती आ, वो तो आवश्यकता वो तो ठीक है वो तो शारीरिक है वो तो करनी आ, ही है करनी है, है? उसमें न कोई आपको राग रहेगा न द्वेश रहेगा कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो हाय हाय खत्म हो आप विषयों का प्रयोग भी कर रहे हैं भोग के पदार्थ ले भी रहे हैं लेकिन आसक्ति लेकिन ले ले, हमारे व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है वो कहते ना वित्र सारूप में जो दया नहीं है योगी का भी उत्थान काल और सामान्य पुरुष का भी काल से विशेष होता बहुत अंतर पड़ जाता है। बहुत अंतर पड़ जाता है तो इस तरह से श्रुतानुमान विषय न विशेष कषित अस्ती अब आगे कहते हैं कि नक्ष्म्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुनो लोक प्रत्यक्षण ग्रहणम अस्ती अब प्रत्यक्ष पर ही आते हैं क्योंकि यहाँ समापत्ति क्या थे सारे ये प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष लोक प्रत्यक्ष होता है लोक प्रत्यक्ष का तात्पर्य सामान्य लोगों का प्रत्यक्ष होता है लोक में तो उसकी तुलना कर रहे हैं अब कि इस लोक प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे सामने क्या क्या बातें रह जाती हैं जानने के लिए कि सूक्ष्म पदार्थ को हम नहीं जान सकते जान लेंगे नेत्र है हमारे पास में चलो और हमने यंत्र ले लिया सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले लिया दूरबीन ले लिएक्रोस्कोप ये सब ले लिए लेकिन इनके द्वारा भी फिर भी एक, एक फिर भी एक सीमा है इनकी तो सूक्ष्म का ज्ञान व्यवहित का ज्ञान व्यवहित का तात्पर्य से से युक्त से युक्त है इनका ज्ञान ऐसे ही विप्रकृष्ट वस्तु जो बहुत दूर है जहां तक इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है तो विप्रकृष्ट वस्तु या व्यवहित वस्तु अथवा सूक्ष्म वस्तु इनका लोक प्रत्यक्षण ग्रहणम न अस्ति। लोक प्रत्यक्ष के द्वारा इनका ग्रहण संभव नहीं है सामान्य जो लोक में प्रत्यक्ष होता है लेकिन इसके प्रत्यक्ष न होने से क्या ये वस्तुएं है नहीं क्या सूक्ष्म पदार्थ होते नहीं है क्या व्यवहित वस्तुएं होती नहीं है हुँ? अब एक्सरे मशीन होती है वो क्या करती है एक्सरे मशीन जो हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रही है जो अस्थियां शरीर के अंदर उससे उसका चित्र ले लेते हैं तो इससे तो उसमें अंदर आगे हमारे लेकिन यहां भी फिर उसकी सीमा है अब सामान्य व्यक्ति से कहा जाए जिसने कभी एक्सरे मशीन देखी ना हो कभी सुना न हो प्रयोग न किया और हम चर्चा करने लगा अरे ऐसे कैसे हो जाएगा जब आंखों से नहीं दिखा तो मशीन क्या देख लेगी लेकिन किस प्रक्रिया से वहां वो कार्य चल रहा है वो उसको नहीं पता लेकिन लोक प्रत्यक्ष में हम कितना ही कर लें फिर भी ये पदार्थ रह ही जाते हैं तो यही कहा कि नस्य विशेषस्य अप्रामाणिकस्य अभावः अस्थित लेकिन जिसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि या अन्य कोई भी विषय जो अप्रामाणिक है अप्रामाणिक अर्थ यहां पर एक तो अप्रामाणिक होता है ये गलत है ये आपकी बात अप्रामिक है अर्थात मानने योग्य नहीं है तो यहां भी अर्थ कर लो ऐसा ही <laughs> तो यहां ये यह अर्थ नहीं है यहां अप्रामाणिक का तात्पर्य जिसको हम प्रमाणों से नहीं जान सकते लोक में हम प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इन्हीं का तो प्रयोग करेंगे और इनसे हम उस ज्ञान को उस विषय को प्रत्यक्ष उसका नहीं कर पा रहे हैं। तो अप्रामाणिक है लेकिन अप्रामाणिक होने पर भी इसका अभाव नहीं है न चाह तो पदार्थ वो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि पदार्थ सब हैं ये तो सिद्ध हो ही गया ना लेकिन प्रमाणों से नहीं जान पा रहे हम प्रमाणों से उनका बोध नहीं हो रहा है तो प्रमाणों से बोध न होने पर भी उनका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं फिर क्या कैसे पता लगेगा कहा समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव स विषयों विशेषो भवती समाधि प्रज्ञा के द्वारा जानने योग्य ग्रहण करने योग्य वह विशेष होता है और वह विशेष किन किन पदार्थों से जुड़ा हुआ है तो आगे बताया कि भूत सूक्ष्म गुरुषगत होगा भूत सूक्ष्म अब भूत सूक्ष्म हम तन्मात्र को लेकर के और भी पीछे हट सकते हैं जहां तक भी सूक्ष्मता जो पीछे बताई थी कि सूक्ष्म विषयत्व च अलिंग पर्यवसानम तो वहां तक ये सारे जितने भी पदार्थ हैं ये समाधि प्रज्ञा और लोक प्रत्यक्ष से क्यों नहीं पता लग रहा है इनका हाँ ये उपलक्षण ले लीजिए आप इसको उपलक्षण मात्र है ये तो ये समाधि प्रज्ञा के द्वारा निर्ग्राह है लोक प्रत्यक्ष के द्वारा निर्ग्राह नहीं है क्यों सूक्ष्म तो? और विकृष्ट अच्छा यहाँ सूक्ष्मी प्रकृष्ट का दूर अर्थ कैसे निकला तो जो है कृष्ण कहते हैं खींचे हुए को तो खींच करके वस्तु अपने पास ही तो आएगी वही तो मतलब खींचा हुआ तो खींचा हुआ तो आप नहीं खींचा हुआ है तना हुआ नहीं कह रहा हूँ मैं आकर्षित आक्रिष्ट हमारी तरफ आया हुआ निकटता आ गई ना इसमें हाँ। और यहां वी लगा दिया यहां बी से अर्थ विशेष नहीं उसका विरोधी हो गया उल्टा जैसे राग किसे कहते हैं राग आसक्ति और विराग विशेष आसक्ति करो राग विशेष क्यों नहीं अर्थ किया क्योंकि क्यों तो ऐसे ही यहां पर है प्रकृष्ट प्रकर्ष रूप से निकट और वी से उल्टा हो गया दूर विराग कर लो कोई बात नहीं <laughs> तो समाधि प्रज्ञा निग्राहिय हैं ये और भूत सूक्ष्मगत या पुरुषगत और पुरुषगत में ये चेतन तत्व आ गया तो ये सारे लोग प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञेय नहीं है निर्ग्राह नहीं है और इनका ज्ञान इस रितंभरा से हो रहा है रितंभरा में पूरी भूमिका निभा रही है तो विशेष हो गई कि नहीं हो गई इसलिए अंत में फिर वही सूत्र उतार दिया कि तस्मात क्योंकि पीछे बता रहे ना हमने ये क्यों कहा इसको विशेष है ये तो तस्मात इन कारणों से कहा है सब कारण बताई दिए सारे तस्मात श्रोता प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा वह प्रज्ञा अन्य विषया वाली है क्यों विशेषार्थत्वात और विशेष अर्थ कौन कौन से हैं बता दिए भूत सूक्ष्मगत और पुरुषगत हाँ। और ये लोक प्रत्यक्ष के द्वारा या अन्य किसी भी प्रमाण के द्वारा ये जे नहीं है आप कौन सा प्रमाण लगाएंगे आप वहां पर कुछ भी नहीं है अब आगे इस रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर और उस अवस्था में जो योगी समाधि लगा रहा है समापत्ति उसको हो रही है प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो इनके प्राप्त होने पर भूमिका बनाई अगले सूत्र की कि समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर प्रतिलंब योगी नहा प्रज्ञाकृत संस्कार नवह नवह जायते अब इस योगी का प्रज्ञाकृत संस्कार क्योंकि बार बार बार बार ये समापत्ति होगी प्रत्यक्ष होगा और जब जब करेगा तब तब संस्कार बनता जाएगा और जितनी बार करेगा उतनी बार नया नया नया नया ये संस्कार बनता ही जाएगा और वह संस्कार बनने के बाद अब क्या परिणाम देगा वह संस्कार वो अगले सूत्र में आ रहा है सत्य सप्त में समाधि प्रज्ञा अर्थात की प्राप्ति समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर, पर योगिना योगी का उस काम्भरा से समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार उस संस्कारों के विषय में बताया कि नए नए उत्पन्न होते हैं अभी ये। ये नए नए संस्कार बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं नए संस्कार बनेंगे पुराने अब ये नए संस्कार क्या करेंगे हमारे अंदर क्या परिवर्तन लाएंगे इनका परिणाम क्या सामने आएगा वो अगले सूत्र में है तो सूत्र बोलेंगे तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज तस्मात्ते इति तज तो उससे उत्पन्न अब यहाँ यदि हम प्रज्ञा शब्द ले लेते हैं तो तस्या जाए स्त्रीलिंग ले लेंगे उससे उत्पन्न संस्कार, संस्कार। तस्या संस्कार, संस्कार के, के है में संस्कार का विशेषण तो बनेगा लेकिन व्युत्पत्ति करेंगे तो तत्शब्द किसको कहेगा उसी उससे उत्पन्न ये उस कौन है प्रज्ञा वो तस्या बन जाएगी तो उससे उत्पन्न संस्कार कैसा होगा ये अन्य संस्कार प्रतिबंधी अन्य संस्कारों को ये रोकने वाला होगा उनमें बाधा उपस्थित करने वाला होगा अब ये अन्य संस्कार क्या है तो अन्य ये संस्कार ये युत्थान के संस्कार जो हमने अब तक इकट्ठे किए हैं बार बार बार बार उठाते हैं हम युत्थान काल में आते हैं तो फिर और नए संस्कार विद्या के बनते रहते हैं बनते रहते हैं हाँ, उनमें रुकावट डालना प्रारंभ कर देगा और जितना जितना हम इस प्रज्ञा से से नए नए संस्कार बनाते जाएंगे उतनी ही प्रबलता से पीछे के संस्कारों में बाधा डालने में इनकी भूमिका बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तो समाधि की है लेकिन ये स्वाध्याय सत्संग जो अच्छे लोगों को रहना गुरु जी ये से भी हमारे संस्कार संस्कार जो पुराने जो पुराने है है। दबते हैं और वो बड़ी की बड़ी महसूस होती तो भाष्य देखिए इसका कि समाधि प्रज्ञा प्रभव यह किसका अर्थ किया तज्ञ का समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न यानी कि शब्द से क्या लिया इन्होंने समाधि प्रज्ञा उससे उत्पन्न प्रभव संस्कार है। अब अन्य संस्कार अन्य अर्थ क्या लिया व्युत्थान क्योंकि भाषा से ही पता लगता है कि व्युद्ञान व्युद्ञान व्युद्ञान। सूत्र में आए पदों का क्या अर्थ ले रहे हैं तो व्युत्थान संस्कार संस्काराशय ये अन्य संस्कार का अर्थ हो गया प्रतिबंधी का अर्थ कर दिया बाधते, बाधते। तो व्युत्थान संस्कार आशय संस्काराशय सीधा आशय ले लिया अर्थात जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं व्युत्थान के संस्कार अब तक पीछे अविद्या के संस्कार जो इकट्ठे कर लिए हैं उनको ये रोकता है रोकता है का अर्थ क्या है आशय इकट्ठा जो उसका भंडार और इनको ये समाधि प्रत्याशी उत्पन्न संस्कार रोकता है इसका क्या तात्पर्य हुआ रोकता है किसको रोका जाता है जो, जो, जो, पर निकल रहा है, जो उठ रहा है।, जो है, पर है और जो शांत बैठा उसे क्या रोकेंगे थी थी थी थी। अब रोकने का कैसे घटाएंगे हम समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अब व्यक्ति व्यत्थान काल में आ गया अब व्युत्थान काल में जो अब तक उसने व्युत्न काल के संस्कार पीछे इकट्ठे किए हैं उन्हीं के आधार पर तो वृत्तियां बनेगी उन्हीं के आधार पर जो संस्कार पीछे बना लिए हैं संस्कारों से वृत्ति बनती ही है उन्हीं के अनुसार वृत्तियां बनेंगी लेकिन अब क्या किया इसने की अब समाधि प्रज्ञा से संस्कार नए बनाए और अब ये संस्कार जो नए बनाए है अब जब व्युत्थान काल में आएगा तो पीछे का जो आशय उसका है उसमें से जो संस्कार उठना चाहेंगे उनको यह संस्कार अब दबाएंगे कि अब तुम्हारा काम बंद अब हमारा प्रारंभ होगा जैसे वो ही भी कि वो पहले लोग जिक्र कर रहे थे समाधि का योगी का व्यवहार अलग होता है तो भाई संसार में रहेगा तो उसको तो भोग के वगैरह वगैरह में जो है वो आकर्षित करना चाहेंगे लेकिन अभी समाधि वाले संस्कार होंगे उठने जैसे एक स्थूलधारण बौद्ध स्थूल बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा कि दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं आप कुश्ती कर रहे हैं तो एक पहलवान ने दूसरे को गिरा दिया तो जिसने गिरा दिया वो उभर गया ना ऊपर वो प्रबल है इस समय अब अगली बार दर्शकों में से एक उससे ही प्रबल तैयार है उसने कहा अच्छा इसने इसको गिराया मैं इसको गिराऊंगा अब वो आ गया कुश्ती लड़ने के आ जा मुझसे लड़ ले अब तू तो कुश्ती तूने इसको गिराया था हैं तू प्रबल बन रहा है अब उसने उसको दबा दिया दबाने तो दबाने वाला प्रबल है तो पहले क्या था जब तक ये प्रज्ञाकृत संस्कार नहीं थे हाँ। तब तक पीछे के वित्थान संस्कार से हमने जो आशय बनाया हाँ। ये प्रबल था।, प्रबल था उसकी चल नहीं थी उस समय उसकी उस आशय की उस समय चल रही थी, <laughs> उस चल रही थी। हाँ। लेकिन अब प्रज्ञा से नए संस्कार बना लिए गए हाँ। बहुत सारे तो ये नए संस्कार उस उनकी दृष्टि से अब ये प्रबल है अब ये उनको नहीं उठने देंगे जैसे कुश्ती में दबा दिया नीचे को उठने दे रहे हैं उसके लिए तो ये स्थिति है व्युत्थान संस्कारषय बाधाते अब इससे यह भी सिद्ध हो रहा है इस वाक्य से कि योगी जब व्युत्थान काल में आएगा जो आप कह रहे थे महर्षि ने लिखा हुआ है तो योगी के व्युत्थान काल में प्रज्ञा के संस्कार प्रभाव डाल रहे हैं वो प्रभाव डाल रहे हैं वहां उसका व्यवहार ही बदल जाएगा किसी ने ध्यान से ये प्रश्न किया था महाराज ये संसारिक काम जो है कि कैसे कर पाते हो आपको पीड़ित नहीं करता आप तो अंतर तो दीदी ने ध्यान दिया मतलब आते होंगे हुँ। तो नहीं है लौट के चले जाते होंगे क्योंकि तो, उन संस्कारों ने दबा दिया उनको हाँ, वो कहा ऐसी बिचारे उठे तो होंगे मतलब ज्ञान का ना होना ये तो शब्दावली है कैसे वाक्य तो बना लो लेकिन भाव पकड़ना होता है क्योंकि ये तो बातें हम जो सुनते हैं दूसरा गहरा है तो तो दूसरा वाक्य तो बोलेगा लिखने वाला वाक्य बना कर के लिखेगा लेकिन जो वास्तविकता है वो है और वास्तविकता यही है कि प्रज्ञा के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं और प्रबल होते हैं और वो जो के संस्कार कुछ भी नहीं उनके सामने बताओ अंधकार की ताकत ज्यादा है की प्रकाश की कि नहीं नहीं ये अंधकार इस कमरे में तो एक साल से है आप भले ही कि प्रकाश करो लेकिन थोड़ा देर लगेगी अंधकार दूर होने में क्योंकि बहुत पुराना है ये मैं पुरानी एक अमिता समझ आ रही हिंदी नहीं अंधकार बहुत पुराना है तो प्रकाश करके दूर करने में देर लगती है या अवशिक्षण हो जाता है अच्छा और नया नया अंधकार कुछ ही काल पहले का है हमने भी कमरा बंद किया एक बात फिर खोल दिया उसको तब भी वही काल और एक साल से बंद पड़ा है कमरा तब खोला तब भी वही उतना ही काल तो कहने का तात्पर्य अंधकार प्रकाश की तुलना करें तो प्रकाश बहुत प्रबल है अब यहाँ तुलना करो आप अविद्या के संस्कार ये क्या है अंधकार जो पहले से हमारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं और वो बार बार हमारे व्यवहार में उठ रहे हैं उठ रहे हैं वृत्तियां बन रही हैं उनसे नई नई और अब यहाँ प्रज्ञांकृत संस्कार आए ये प्रकाश के रूप में है दीपक के रूप में है ये। तो ये अब उनको उठने नहीं देंगे लेकिन हम उसको ज्यादा <laughs> इसलिए हमें अभी बल्ब प्राप्त नहीं हुआ है, हार है हैं। अभी टॉर्च जो है वो ऑन नहीं की है अभी अंदर की इसलिए लग रहे हैं प्रबल तो व्युत्थान संस्काराशयम बाधते व्युत्थान संस्कार अभिभवात अब इनका हो गया अभिभव अभिभाव का पता है दबना, दबना। दबा दिया गया इनको इनके दबने से क्या होगा अब एक ये शंका उठती कि अगर ये दब जाएंगे तो हम व्यवहार करेंगे कैसे व्यवहार तो चलेगा लेकिन पहले जैसा व्यवहार नहीं होगा व्यवहार में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि वो और अच्छा व्यवहार चलेगा आप तो, तो व्युत्थान संस्कार अभिभात तत्प्रभवाह ये कौन है व्युत्थान संस्कार इनसे उत्पन्न जो अब तक वृत्तियां होती थी प्रत्यय का आगे जो शब्द आ रहा नी वृत्ति व्युत्थान संस्कार के दब जाने से तत्प्रभवाह इन व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न प्रत्यय वृत्तियां न भवंती नहीं होती हो गया ना स्पष्ट ये वृत्तियां अब नहीं होंगी और इन वृत्तियों के रुक जाने पर क्या होगा कि प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते इन प्रत्ययों का जब निरोध हो जाता है काल में भी हमारा वही प्रभाव रहा और वही योगी अब फिर समाधि में जा रहा है और उस समाधि में जाने पर उसने व्युत्थान काल में भी उन संस्कारों को नहीं उभरने दिया तो अब यहां जब समाधि काल आ रहा है उस अवस्था में वो तुरंत ही समाधि में पहुंच जाएगा उपस्थित समाधि हो जाएगी एक सामान्य पुरुष समाधि लगाए कितने वर्ष लग जाते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्यों लग जाते हैं इतने वर्ष युत्थान संस्कार प्रबल हैं हम चाह रहे हैं समाधि लगाना अन्य कोई व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं लेकिन संस्कार अंदर से उठ रहे हैं बार बार हमारी वृत्तियां बन रही है दौड़ रही है हमारा ध्यान तो तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं बैठा होगा हाँ तो बार बार बार बार पकड़ना पड़ता है अपने बार को, बार जैसे पतंग जो है उड़, है उड़ रही है उड़ रही है फिर खींचा पीछे को फिर खींचा पीछे को फिर हाथ ढीला पड़ गया और फिर आगे बढ़ गई वो फिर पता लगा अगर बहुत लंबी हो गई फिर खींचा पीछे को तो यही होता रहता है सामान्य साधक के लिए तो अभ्यास करते करते करते अवस्था ऐसी हो जाती है कि प्रत्यय अनुरोधी समाधि उपतिष्ठते हो गई उपस्थित अब क्या होगा फिर तत समाधि प्रज्ञा उस समाधि से फिर प्रज्ञा उत्पन्न होगी अब समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा समाधिजा प्रज्ञा अब जो समाधि से प्रज्ञा प्रज्ञा का तात्पर्य पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है अंदर हमारे अब उससे फिर संस्कार बनेंगे तत प्रज्ञाता संस्कार अब उस प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न हुए तो हो गया ना नया अभी और नए बन गए तो इधर प्रबलता बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है इतनी नवो नव संस्कारशयो जायते तो ये क्रम चलता ही रहता है ने? ततश्य प्रज्ञा ततश संस्कार अब नया नया संस्कार बना उससे फिर हमने समाधि लगाई, और फिर उससे प्रज्ञा उत्पन्न हुई उससे फिर संस्कार उत्पन्न हुए तो इस तरह से क्रम चलता प्रेंगे प्रेंगे ही रहता है एक बार ऐसी संस्कार वो कुछ नहीं है जैसे कोई इतना पीटा है इतना पीटा है कि बस शीर्षक रहा है अब अंतिम श्वासें चल रही है उसकी वो स्थिति बन जाती है मार मार के मार मार के इतना कर दिया उसको इसे गुरु जी आशा के मतलब एकत्रित लिया है आपने आशाई के मतलब एकत्रित कर आशय कहते हैं भंडार के लिए हाँ। गुरु जी कहा क्लेश अलग है कर्म अलग है विभाग अलग है आशय अलग है आशय का अर्थ है वहाँ पर वासनाओं का आशय धर्मा धर्म का नहीं वो पीछे कर्म में आ गया क्लेश कर्म कर्म में धर्म आ गया क्लेश में अविद्या आ गई अभिद्या। लेकिन अविद्या का भंडार नहीं दिखाया अभी अविद्या तो है भंडार नहीं है ये तो ये हो गया अविद्या फिर क्लेश क्लेश अविद्या हो गई फिर कर्म अब कर्म में यहां पर आ गए धर्मा धर्म वाले कर्म ठीक है इनसे परमात्मा रहित है फिर इनका फल जाति आयु भोग उनसे रहित है फिर अब जो पीछे क्लेश शब्द आया था Osionfish. वो क्लेश बार बार बार बार, बार जब उठता है उसे वृत्तियां बनती हैं उसे संस्कार बनते हैं वो संस्कार यहाँ पर आशय से कहे गए ये तो धर्म संस्कार जो है एक है जो है वासना रूप संस्कार वासना तात्पर्यिद्यालय है ठीक है अविद्या के संस्कार और पाप पुण्य के संस्कार और सरल करते हैं उसको तो पाप पुण्य के संस्कार अविद्या के संस्कार दोनों में अंतर है पाप पुण्य के संस्कार आप भो भोग भोग करके कम करते रहेंगे नए बनाते रहेंगे भोग बनाते रहेंगे लेकिन अविद्या के संस्कार यही जन्म ये नए भी बनते हैं और पुराने वाले प्रबल होते रहते हैं जैसे किसी में आपने वृक्ष में पौधे में पानी दे दिया खाद तो दे दिया और जन्म के कारण तो यही हो ना जो क्या अविद्या वाले संस्कार अविद्या वाले संस्कार जन्म के कारण इसलिए होते हैं कि ये होते हैं तो कर्माश फली बैठते स्थान हो बैठने का तो हाँ। लेकिन बैठने वाले तो आप है ना हाँ। तो फलीभूत तो धर्माधर्मी ही होंगे अच्छा। लेकिन फलीभूत होने के लिए आधार भूमि चाहिए उसके लिए अविद्या वासना ये चाहिए और वो किसी ने कर दिया दग्ध भी तो दग्धबीज का व्यवहार भी धर्म धर्म के साथ नहीं होता है ये वासना के साथ होता है अविद्या के संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है कर्माशय को नहीं कर्माशय को दग्ध बीज कर भी लो फायदा क्या होगा उसका कोई लाभ नहीं है अविद्या के संस्कार आपके दग्ध हुए नहीं और कर्माशय दग्ध बीज हम कर नहीं सकते लेकिन कल्पना करें कर भी लिया हमने तो नहीं बन जाएंगे और क्योंकि उनका उत्पत्ति का स्थान तो तैयार है ना भी तो इसलिए उसको नष्ट करना होता है अच्छा मूल से है ना हाँ तो क्योंकि वहां भी सूत्र में आया हुआ क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय कैसा है ये क्लेश है मूल जिसका और क्लेश ग्लेश क्या है यह विद्या तो अविद्या से उत्पन्न होता है कर्माशय लेकिन फिर आगे कह दिया कि सत्य मूल्य तद विपाक यानी कि इस कर्माशय को आपने बना लिया अविद्या से अब इसका फल देने का नंबर आया तो फल देने का नंबर आया तो उस अवस्था में भी अविद्या होनी चाहिए अब दो प्रकार से हो गई है, अविद्या से तो उत्पन्न हुए कितने आश्चर्य की बात है और अविद्या पर खड़े होकर कहीं फलीभूत होते हैं ये अब हमारे सामने दो अवसर हैं अविद्या को नष्ट करने के एक तो कर्माशय बनने से पहले हमने विद्या नष्ट कर दी हाँ। तो, तो आपका कर्माशय फिर कौन सा बनेगा अशुक् कृष्ण वो कर्माशय वो फलीभूत होता नहीं फली होता और यदि हमने अज्ञानता से भूल, भूल के द्वारा कर्माशय बना भी लिया हाँ। अब दूसरा अवसर एक और आ रहा है जब ये फलीभूत होने का अवसर आएगा अब हमने उस समय आधार भूमि हटा दी उसकी वो लटक जाएंगे ऐसे ही बस अब उनका कोई परिणाम नहीं आएगा समाप्त तो ये स्थिति है तो साधक को दो बार मिलता है अवसर सुधरने का प्रथम बार चूक हो गई है तो अगला अवसर तैयार है दो चांस हैं इसमें और दोनों ही चांस निकल गए तो अगला जन्म तैयार है फिर तैयार है तो ये स्थिति है तो ततच प्रज्ञा ततश संस्कारा है, अब कहा कि कथम असौ संस्काराशयचितम साधिकारम न करिष्यति इति, करती ये जो संस्कार संस्काराशय है कौन सा प्रज्ञाकृत संस्कार संस्काराशय अब वो वाला नहीं प्रज्ञाकृत संस्कार संस्काराशय ये साधिकार चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता अर्थात तो ये जो संस्कार बन रहा बन रहे हैं हमारे प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार ये संस्कार इनसे चित्त साधिकार क्यों नहीं होगा ये चित्त को साधिकार क्यों नहीं करेंगे अब चित्त साधिकार कैसे होता है ये थोड़ा विषय व्यापक रूप से थोड़ा लेंगे इसके लिए कल के लिए अभी इसको यहीं रोकते हैं और कल इस बात की समाप्ति भी करेंगे तो इसकी विषय में चर्चा बाद में करेंगे अभी प्रणव